में तो साधन के के अध्याय को आगे परम पूज्य महाराज महाराज हमारे गुरु द्वारा श्री हराजरा स्थापितम श्रीगुड़े नीचमोष स्वयं रूपदा श्रीगुरा श्रीयुतपकम श्रीगुरो वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ अन्वित साधतम सांजन सही कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण लिता श्री विशाखंडिता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअदाधर श्रीवासिभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम कल हम साधन के विषय में चर्चा किए कुछ जिसमें मुख्य रूप से जब के विषय में थोड़ी चर्चा चाहिए यहाँ पे किसी के पास रेडियो होगा नहीं, नहीं महाराज का हिंदी में या इंग्लिश में जो भी चलेगा रेडियो मतलब उसको रेडियो ही बोलते हैं लाल वाला जब के विषय में कल चर्चा मुख्य रूप से की थी उसमें एक बात के ऊपर विस्तार में गए थे कितनी माला करनी चाहिए उसके विषय में मतलब 1728 मंत्र करने चाहिए माला कितनी भी करें तो उन चर्चा की माला में एक 108 कोई गिनता नहीं ऐसा हो सकता है लेकिन मंत्र एक हज़ार सात सौ चाहिए 16 माला और एक मंत्र के अंदर 16 शब्द अपनी अपनी जगह पे ना एक ज्यादा ना एक कम और सभी अपनी जगह पे तब जा करके क्वांटिटी पूरी हुई तो इसको इंश्योर करना है सुन करके मन का वो भाग जो सुनने वाला है मन का वो जो भाग जो इंद्रियों को नियोजित करता है वो भाग इसमें लगेगा जब हम इसको अच्छे से कर रहे हैं तो हमने ये भी बात की कि यदि हम आश्वस्त नहीं हो रहे हैं कि ये मंत्र में मैंने सही से सोलह नाम अपनी इस जगह पे लिए हैं, तो उसको आगे मत बढ़ाओ बच्चे को इस तरह से आदत लगेगी सोलह नाम सही से मंत्र में होने चाहिए इस मंत्र में तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत चर्चा किए थे और ये प्योरली मेकेनिकल तरीका है ये पहला कदम है ऐसा नहीं है कि इसमें जो पटु हो गया वो ऐसा नहीं है कि इसमें जो पटु हो गया तो वो अच्छी माला कर रहा है लेकिन ऐसा है जो इसमें पटु नहीं हुआ वो तो अच्छी माला नहीं ही कर रहा है सिवाय के वो मुक्त आत्मा हो तो तो बात अलग है है है लेकिन यदि कोई इसमें इसमें नहीं वो तो वो निश्चित है कि इसमें वो ठीक माला नहीं कर रहा है पहला कदम भी नहीं उठाया बाकी की तो बात कहा है लेकिन इसमें पटु होने से अच्छी माला कर रहा है वो नहीं होता है ऐसा तो इसमें हमने थोड़ी गलत जो प्रैक्टिसेस हैं गलत आदतें हैं, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी जैसे मंत्र के अंदर कुछ नाम ज्यादा लेना या कुछ नाम खा जाना कम लेना इस विषय में थोड़ी बात की थी और तो नाम को आधा खा जाना खासकर वो राम में हो सकता है और हरे में हरे में बहुत होता है नाम को आधा खा जाना या गलत लेना अरे हरे को रे रे हो जा सकता है या तो अरे अरे हो सकता है तो हा में क्या है थोड़ी हवा निकालनी पड़ती है कंठ से और आ में नहीं निकालनी पड़ती है तो हा हा करने की जगह आ हो जाता है तो ये थोड़ी बातें हमने चर्चा की कल हम्म के अलावा अस्पष्ट जब का भी आदत होती है काफी भक्तों को अस्पष्ट जब की आदत होती है हे श्रेष कृष्ण शाह हरे राम हरे राम राम हे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे इसमें नाम तो सब निकल रहे लगता है लेकिन आलस्य के कारण जिहवा और मुख चल नहीं रहा है जिसके कारण वो नाम स्पष्ट नहीं है वो आवाज निकल रही है फुस फुसा के होता है फूस फुश फूसा के निकलता है एक और चीज हमने देखी थी उसमें सांस लेते हुए भी मंत्र करते सास छोड़ते हुए भी मंत्र करते हैं, तो जल्दी हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण तो मंत्र चलता रहता है सासरी चलती रहती है तो ये सब गलत आदत है ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब बात चर्चा किया, तो एक सैंपल सुन सकते हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए तो को पता है सुना हुआ है कई बार काफी नए भक्त भी हैं अच्छा गिर गया जब का देखते हैं हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा ही देखो मैंने ही बनाया मुझे ही नंबर मैंने ही बनाया मुझे ही नंबर मेरी यह स्थिति में बोलता सब कुछ करता कुछ भी जब तीन हजार नौ सौ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम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 छोटी ध्वनि जो होती है वो सुनाई भी नहीं देती है इसलिए जो वास्तव में व्यक्ति बोलते हैं रिकॉर्डिंग होने पे वो थोड़ा स्पष्ट होता है तो ये रिकॉर्डिंग में इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है आप सोच सकते हैं कि ओरिजिनल हरे हरे हरे हरे, हरे हरे हरे रामा रामा रामा है की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 हरे हरे हरे राम राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इस प्रकार से आप देख सकते कितना स्पष्ट है और बहुत दम लगा रहे हैं अच्छे से नाम को उच्चारित करने में तो ये शक्ति लगानी होगी हमको यदि हम शक्ति नहीं लगाते हैं आलस्य रखते हैं तो स्पष्ट के तरफ ही जाते हैं हमेशा इसलिए थोड़ा उच्च स्वर में और शक्ति लगा करके शक्ति लगाने में कंठ से शक्ति लगानी होगी जिहुआ से लगानी होगी है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए अच्छे से जो शब्द उच्चारण करना है उसके लिए कृष्ण उच्चारण करते हुए कंठ पे जोर पड़ेगा हरे करते हुए ह निकालना है तो पेट से आएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा थोड़ा कष्ट होता है अरे अरे आसानी से हो जाता है लेकिन हरे हरे करने के लिए कष्ट होता है थोड़ा और यदि वो कष्ट नहीं लेते हो तो अरे भी निकलता है और खेर केवल रे भी निकलता है रे रे वो हो जाता है इसलिए वो मन को वहां पे लगा करके उसकी आदत लगानी पड़ेगी फिर चिंता मत कीजिए एक महीना आदत लगा दीजिए उसके बाद मन आपका जहा घूमना है घूम सकता है आपको यदि घुमाना है तो इसकी आदत लग जाएगी फिर मन इसको पहली बार ऐसा तो प्रयास करेंगे तो देखेंगे करें मेरे जब मैं तो बहुत, मैं तो भी बहुत ध्यान रह रहा है अच्छा हो गया थोड़े समय बाद ध्यान चला जाएगा लेकिन वो वाला जो भाग है स्पष्ट रूप से उच्चारण से नाम निकलना चाहिए और उस उच्चारण करने में कहीं यदि समस्या हो गई या एक मंत्र में सोला नहीं हुआ तो अपने आप ऑटो पायलट में वो आगे नहीं बढ़ाएगा अपना मन का इस तरह से हो गया ये एक केवल पहला स्टेप है कि मैकेनिकल एक कुछ कर लिया इसके साथ साथ फिर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना ऑल द वे थ्रू रहेगी शुरुआत चले के अंत तक मतलब मैकेनिकल स्टेज भी शुरू करते तब भी प्रार्थना तो रहेगी प्रार्थना का भाव है कि मैं सही से कर पाऊं अच्छे से कर पाऊ इससे उसमें मदद करिए सब प्रार्थना रहती है मुख्य प्रार्थना है अयुज सिंह करम पति तमाम विषम है भवाम बुदो कृपया तब पाद पंक धूलि सदम विचिताया कि मैं कुछ करके इस भौतिक जगत में फंस गया हूँ इस विषम भवसागर में तो आप कृपा करके मुझे अपने चरण धूली पे स्थापित कर दीजिए ये मुख्य प्रार्थना रहती है और ये प्रार्थना रोने के मूड में रहती है तो आप देखेंगे जब बच्चा रोता है तो कैसे रोता है एक चीज नोटिस कीजिए वो जब रोता है तो उनके शब्दों में रोते रोते बोलता है नहीं कुछ बोलता है शब्दों में कभी उसके कुछ व्याकरण नहीं होगा उसका वाक्य में कुछ व्याकरण नहीं होगा सामान्य रूप से आप देखेंगे संबोधन होगा मम्मी मम्मी बार बार बार वही संबोधन करते जाएंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र भी कोई व्याकरण नहीं है उसमें कोई वाक्य रचना नहीं है वो संबोधन हरे कृष्णा और राम तीनों संबोधन है हे हरा हे कृष्णा, हे राम बस तो इतना ही तो वो रोने के लिए वो मंत्र बनाया तो वो मूर है उसके रोने का मूर रोना <laughs> तो इसलिए कि हमको भगवान और भगवान का नाम अभिन्न ना है ये प्रकट नहीं हो रहा है <laughs> प्रकट कराने के लिए रोना है नाम रूप गुण लीला कोई भेद नहीं है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है <laughs> हमको नाम भी सुरित नहीं हुआ है बाकी सब चीज तो क्या बात वो सब कुछ अभिन्न है इसका साक्षात्कार नहीं है हमको इसलिए रोना कैसे करूं? बोले बोले भगवान भगवान के के जैसे अभी हमको स्पूरित नहीं है वो हमारी कितनी खराब स्थिति है इस स्थिति को जान करके उसकी याचना करके रोना है जैसे बच्चे भी रोते हैं तो कुछ मांगने के लिए रोते हैं, कुछ होता है ये चाहिए तो हम रोए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ये चाहिए और यदि कुछ और चाहिए उसके लिए रो रहे हैं तो वो मिल जाएगा कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा कृष्ण भुक्ति मुक्ति दिए यदि कृष्ण यदि छूटे भुक्ति और मुक्ति दे करके यदि कृष्ण छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं वो दे देते हैं वे ले लो मन लिया है लेकिन जो भक्त वो भुक्ति मुक्ति सबको त्याग करके फिर भी रोता ही रहता है कितना भी दे कृष्ण भुक्तिया तो उसको फिर कृष्ण स्वयं को दे देते है तो ये वस्तु है इसलिए मूड है ये नहीं प्रार्थना का मूड तो प्रार्थना की भावना होनी चाहिए बाकी तो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो ये वाला मंत्र कहाँ से निकलेगा प्रार्थना का भाव जो है वो होना प्रार्थना का भाव है कि मैं इस प्रकार का हूँ तो आप मुझ पर कृपा कीजिए वो तो होना चाहिए लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रार्थना के भाव में ही भाव में ही प्रार्थना का सोचते ही सोचते ही सोचते हुए सोचते हुए हरी नाम निकल नहीं रहा है ऐसा नहीं होता है इसलिए पहला मिक निकल ये वस्तु है कि धीरे धीरे इसमें जब स्थिर होते हैं तो साथ साथ ही प्रार्थना के ऊपर और जोर हो जाए कई बार क्या मन घुमाता है मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ तो प्रार्थना ही होती रहती है लेकिन जो पहला स्टेप है वो गायब हो जाता है नाम नहीं निकलता है ठीक वो गलत है तो तो ये एक वस्तु दिखानी जब में। जब का काल भी हमने कल चर्चा कर ली थी वो तो, सुबह मुख्य तो काल है और जो छोटी छोटी जो वस्तु है उसको हम ये बेसिक सेमिनार में चर्चा नहीं करेंगे जैसे कि जब माला नीचे रखनी है ऊपर रखनी है कमर से ये सी छोटी वस्तुएं, इन चर्चा निकलते, हर एक चर्चा बहुत लंबी हो जाती है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सब छोटी वस्तुएं। अभी जब करते हुए न, थोड़े ऑब्स्टेकल क्या बोलते रुकावटें आती हैं विघ्न विघ्न तो वो विघ्न विनाश करना होगा इसमें सबसे सामान्य रुकावट जो है वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाना है समाधि की अवस्था में मुख और नाक से आवाज भी निकलती है कभी वो समाधि की अवस्था समाधिक पहुंच जाते हैं उनकी ध्वनि तो निकलती है <laughs> तो वो समाधि की अवस्था से कैसे कैसे बचा जाए वो एक एक मुख्य वस्तु रहती है में तो एक वस्तु इसमें रहती है कि थके हुए हैं तो नींद आ जाती है क्योंकि तो कितनी शक्ति लगाएंगे ऑलरेडी थके हैं। तो प्रयास करें कि थके नहीं मतलब थोड़ा शक्ति बचा के रखें अरे कृष्णा महाम क्योंकि सामान्य से भी ब्रह्म मुहूर्त में करते तो सबसे कम चांस थकने का लेकिन होता क्या है कई बार रात को देर से सोते हैं तो सुबह मंगलार है तो उठ तो जाना पड़ेगा तो इसलिए नींद बाकी रहती है इसलिए थकान रहती है और इसलिए नींद आती है ओबियस सबको ये पता है और खासकर गृह में बच्चे रोते हैं तो रात बिगड़ती है रात बिगड़ती है तो नींद आती है क्योंकि नींद तो पूरी चाहिए ना तो अभी सुबह उठ उट गए उठने के बाद मंगल आरती तो हो गई मंगल आरती में नींद नहीं आएगी क्योंकि इतने मृदम कर तलब्र है अन्य साहब लोग मेरे जैसे वो बात अलग है बाकी नींद आएगी नहीं लेकिन उसके बाद जब जब करना है तब बहुत ही अनुकूल वातावरण है सोने के लिए एकदम शांत है शांत वातावरण सत्तो गुण में भी शांति होती, होती है तमो गुण में भी शांति होती है शांत वातावरण में नींद आती है और खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जो नींद आती है वो बहुत बढ़िया आती है अनुभव सबने किया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त की जो नींद है उससे बहुत फ्रेश हो जाते हैं लोग शरीर के लिए भी अच्छी है लेकिन खराब हो जाती है स्थिति तो ऐसी अवस्था में प्रयास करे की दिन में यदि थोड़ा सो लेंगे तो क्या है रात को यदि थोड़ी कम जिंदगी हुई तो सुबह में नींद नहीं आएगी तो। एक ये व्यवस्था हो सकती है दूसरी व्यवस्था है कि चल के जब करें ये कभी भी नींद आती है उसमें चल के जब करना तो थोड़ी बहुत जो नींद आती है तो वो जब में सताएगी नहीं यदि चल के जब कर रहे तो चल के जब जब करते हैं लेकिन ऐसी जगह पे नहीं टहलने नहीं निकले क्योंकि टहलने निकलते तो हर एक चीज प्रकृति में आठ लाख चौरासी लाख योनियां हैं सब दिखती हैं ये ऐसी जगह पे नहीं घूमें एक ऐसी एक रेगुलर जगह जहाँ पर हमने सब कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें तो उसमें इंटरेस्ट नहीं जाएगा और चल के आगे पीछे आगे पीछे चल के जब कर सकते हैं तो चलने से क्या है यदि मामूली नींद है तो नहीं आएगी थकान लगेगी दिन में सो सोलो आराम से लेकिन मामूली नींद तो उसमें नहीं आएगी चलने में अभी चलते चलते भी यदि नींद आ रही है ऐसा हो रहा है कि चलते चलते गिर जाएंगे, तो फिर जब को साइड में रख करके आराम करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसमें जब सही से होने वाली है न तो नींद सही से होने वाली है वो समय व्यर्थ जा रहा है तो चलना एक अच्छा उपाय है सामान्य रूप से नींद को कंट्रोल में रखने का कुछ लोग के चलते चलते पैर भी दुखते हैं ऐसी कंप्लेन कभी आती है हमारे तो पैर दुख जाते हैं हम चलते हैं तो इसमें दो वस्तु है क्योंकि हमने चलने की कभी आदत नहीं लगाई इसलिए पैर दुखते हैं एक ये कारण होता है दूसरा कारण ये हो सकता है कि रियली हम दिन में इतने फिजिकल काम कर रहे हैं कि अभी चलना भी संभव नहीं होता है तो ये दूसरा कारण है सामान्य रूप से पहला कारण होता है कि हमको आदत नहीं है चलने की इसलिए हमको पैर दुख जाते हैं तो वो पैरों का कार्य है वो क्या है पैर दुख करके अपनी आदत लगा रहे हैं चलने की जब भी कुछ नया हम ऐसा करते हैं शरीर के लिए शरीर के वो भाग दुखते हैं उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं जैसे मैं जब कृष्णा भवान कॉन्टेक्ट में आया स्कोन में दो में अप्रैल में तो उसके बाद कीर्तन में हम जम के नाचते थे हम लोग को सब बच्चे बच्चे मतलब हम सभी सब इतने चंदू रामगीरदा प्रो है गुरुदास प्रो है हमारी टीम थी शुरुआत में मैं जब आया था तो रजमोहन पे तो ऐसा कहते थे भाई थोड़ा विजय नाचो नहीं तो हमको टाइल्स बदलनी पड़ेगी मंदिर की ऐसा नाचने के बाद मतलब ऐसा नाचते तो पसीना बहुत पसीना निकलता था पसीना निकलता था और ऐसा लगता था गर्मी गर्मी गर्मी पूरा भाप निकल रही ऐसा लगता था लेकिन वो बहुत अच्छा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस प्रकार से नाचना गाना जोर से कीर्तन में उसके बाद जब प्रसाद हो जाता था सुबह नौ बजे का उसके बाद सेवा होती थी तो अभी पैर दूबते थे और अभी तो सात घंटे की सेवा बाकी है रोज की और सब सफाई की सेवा है लाइब्रेरी सफाई करो पोर्च सफाई करो पूरा फिर टॉयलेट सफाई है उसके बाद दोपहर में मंदिर की सफाई फिर उप के कपड़े इस्ते करना फिर रात को मंदिर की सफाई ये सब अभी तो बाकी पड़ा है और पैर में गुजराती में बोले गोटला करी क्या गोटला मतलब मसल्स को गोटला बोलते थे गोटला करी गया तो वो दुखता था तो कुछ समय वो रहा लेकिन इस नहीं उसको छोड़ दिया वो उसको उसी प्रकार से करते रहे नाचना भी सेवा भी हाथ दुखे पैर दुखे तो थोड़े समय बाद नॉर्मल गया। इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे फार्म में आए हैं तो हमको चलने की आदत है नहीं घर से बहुत कुछ मैं तो बचपन में चलने की काफी आदत लगाई क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी मेरे पिताजी ले भी नहीं जाते लेकर तो दूर दूर तीन चार किलोमीटर भी जाना है फ्रेंड के घर पर चल के जाते <laughs> तो चलने की तो आदत थी पहले तो ये आदत लगाने से अभी हम जब शुरू करेंगे इसको चल कर के जब करना तो 16 माला आप करोगे तो तकरीबन चार किलोमीटर चलोगे सामान्य चार से छः किलोमीटर में रोज़ चलता हूँ मैं कभी बैठ के जब नहीं करता चल कर करता हूँ चार से छः किलोमीटर चल जाएंगे हम माला करने में तो जॉगिंग भी हो गया एक तरह से जॉगिंग तो नहीं कह सकते लेकिन एक्सरसाइज वॉकिंग हो गया तो शुरुआत में वो दुखेगा और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा उसको सेंड करना पड़ेगा थोड़ा दुख रहा है दुख रहे थोड़ा मालिश करेंगे तो मजा भी आएगा दुखता है इस प्रकार से दुखता है उसमें मालिश करने में सुख भी मिलता है वो अलग बात है तो चलना एक अच्छा उपाय है 70, 80 परसेंट केसेस में नींद का ये उपाय हो जाता है यदि चलते हैं। बाकी यदि चलते चलते भी नींद आ रही है तो फिर सो जाना चाहिए अन्यथा यदि बैठ के जब करने है और नींद आ रही है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा या तो किसी के साथ बैठ के जब करो। जो उठा रहे से पीस हो रहे ऐसा हो सकता है या तो पानी छाटो पे अच्छे से इससे भी नींद जा सकती है या तो प्रभुपात के जब चालू कर दो मशीन में उसके साथ जब करो उसमें भी नींद कम आएगी कोई है साथ में प्रभुपात है वहां पे और भी कुछ उपाय हो, हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बैठ के जप नहीं करता इसलिए मुझे बहुत उपाय नहीं पता है आप लोग के पास हो कोई उपाय बैठ के जब करने में नींद आया तो क्या करते हैं हाँ दीवार पे टिका के मत बैठो और सिरे से लगा के मत बैठो कुर्सी में मान लो बैठ ले ऐसा कर दिया तो नींद आ जाइए बॉडी को वाइब्रेट करते रहो और स्ट्रेट बैठो सीधा या। पीठ मत लगाओ दीवार पे और सीधा पेट हुआ आसन पे तो उससे भी नींद शायद कम आएगी और ऑप्शन है जोर से जब करो जोर से जब करने से भी नींद कम आती है पेट साफ नहीं होता है तो भी नींद आती है ये हेल्थ वाला कारण अगले दिन से तैयारी करना तो क्या बोलते है हिंदी में पिछला दिन बोलते हैं अगला दिन मतलब पिछला पिछला दिन गुजराती में आगर गुजराती में थोड़ा उल्टा आया पिछले दिन से तैयारी करके रखो मतलब अच्छे से नींद दो रात को और रात को कम खाओ सुबह पेट साफ हो जाए उस प्रकार से कुछ व्यवस्था करो पेट साफ होने से काफी लाभ होता है सुबह में एकदम स्फुर्ती आ जाती है ये एक स्वास्थ्य का विषय है किंतु ये महत्वपूर्ण है सुबह पेट साफ होना मेरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे मेरा पेट साफ सुबह नहीं होता ना तो मैं करता मेरी फिलोसफी थी जब आए तब जाए उसको क्यों अननेसेसरी करते ऐसी मेरी फिलोसफी थी जिसको मैं आने के बाद भी वो चली मेरा दोपहर में कभी जाता हूँ कभी शाम को ऐसे था सुबह तो कभी नहीं जाता था और मुझे जब में इतनी कोई समस्या नहीं होती मैं चल के करता था फिर जब हम अहमदाबाद शाम पे थे तब भी मेरा इसी प्रकार से चलता था सुबह जाना नहीं पड़ता था फिर अंधेरे में निकलने की जरूरत नहीं थी हमारे यहाँ पे टॉयलेट नहीं था जैसे था फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ थोड़ी मैंने आदत लगाने के प्रयास कुछ ही प्रयास में आदत लग गई सुबह की और वो आदत एक आध साल में तो ऐसी लग गई कि फिर सुबह उठते ही प्रेशर आ जाता है काफ़ी जोर से आ जाता है कई बार मतलब। तो मतलब ऐसे ही ट्यूनिंग सेट हो गई कि अभी तो वो नॉर्मल हो गया और उसके बाद फ्रेशनेस काफ़ी रहती है सुबह में एकदम तरोताज़ा रहते हैं कई बार ऐसा होता है कि नींद बाकी रह गई है रात को भी देर से सोए लेकिन टाइम पे आ गया तो अभी जाना पड़ेगा मंगल आरती भी अटेंड हो जाती है और उसके बाद फिर नींद आती है कम से जब क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है बीच में उठना पड़ा जैसे तो आदत एक बार लग जाती है तो अच्छा रहता है ऐसा नहीं हम कई बार सोचते तो नेचुरल है जब वे गाता है तब जाओ लेकिन वो नेचर की जो आदत है नेचुरल की उसका समय इस तरह से फिक्स हो सकता है ये कुछ वस्तु और कुछ बैठ के जब करने में है दूसरा आपको नींद आने में समाधान भक्तों के, <laughs> के साथ रहना ये एक महत्वपूर्ण तो पॉइंट है जहाँ पे हम जब कर रहे हैं वहाँ पे खाट नहीं है कुछ सोने की जगह नहीं है यहाँ और ज्यादा अच्छा है कि जहाँ पे सोने से अपराध लगता है वो वाली जगह पे जब करें ताकि मन कोई एक रहेगा यहाँ पे तो सोए तो अपराध लगेगा और अंदर गया घर में तो सबको पता चल जाएगा सोने गया है तो ये थोड़ा कंट्रोल कर सकता है कि ये भाई सोएगा नहीं कम सोएगा तो मंदिर तो वाला वाता खुली हवा वाला वातावरण बंद वातावरण में भी नींद आ सकती है दारें दारें दारें। हैं। देखे देखे। हैं। और अंधेरे में नींद आती है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा ही होता है तो जलाप <laughs> <किसद्णें को>? <tidform> वाला होता है होता है के वो क्या <tasa> तो तो है है को का तेज अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेस्ट यदि या चल के कर सको तो उसमें कम बहुत ही कम चांस रहता है क्योंकि चल रहे तो तो सोए तो गिर गए उसमें कम चांस रहता है नींद आने का तो ये एक रुकावट है नींद आना फिर एक मैकेनिकल रुकावट हमने तो चर्चा कर ली सही से निकल नहीं रहा है तीसरी रुकावट होती है मन इधर उधर भागना बहुत सारे विचार करना अलग अलग अलग अलग, -अलग ग्रहों के अलग, अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों के अलग अलग, -अलग, -अलग सिटी के अलग अलग गाँव के हमारी कम्युनिटी के अलग अलग घर के अपने घर के और अपने अंदर के एक्सपांड कहीं भी विचार अपने अंदर से विचार शुरू होगा और अलग अलग ग्रहों तक पहुंच जाएगा तो ये कॉमन समस्या है सबकी और ये समस्या का समाधान नहीं है मेरे पास जो होता तो मैं खुद नहीं कर लेता इसके लिए तो एक ही चीज बोलते है भगवान क्या बोलते है य तो यथो निश्चर थी मनस्ल चना तद आत्मनिवशम नहा जहाँ भागता है उसको पकड़ करके अपनी अपने वश में लेकर के आओ लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि <laughs> इसको पकड़े कैसे वायरी वुष्प्रम वा पकड़ना ही कठिन और बोलते पकड़ के ले जाओ तो फिर भगवान कहते अभ्यास है ना तो वही राजना था किसी इसका अभ्यास करना पड़ेगा बारमवार पकड़ना पड़ेगा पकड़ोगे भाग जाएगा पकड़ोगे भाग जाएगा पकड़ोगे भाग जाएगा पकड़ोगे भाग जाएगा पकड़ पकड़ के वापस लेके आऊंगा यही इसका उपाय बताते हैं भगवान अभी इस उपाय को कैसे करेंगे वो तो हमको ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी या तो नियम बनाओ जब के अंदर कि हर बारह पंद्रह माला में एक बार क्या बोलते हैं मैं बारा माला में करता इसलिए गड़बड़ होती हर बारह पंद्रह मंत्र में अपने आप को झट जोड़ो याद करो ध्यान रखो पर ध्यान है तो भी करो आदत में तो बार बार बार बार वो ध्यान करने का विचार लाने ध्यान करने का विचार लाने की आदत लगाओ ऐसा हो सकता है बारह पंद्रह मंत्र मतलब बीच बीच में माला में बीच बीच में थोड़ा ऐसी आदत थोड़ी चाहिए खींच करके लेके आ रहे हैं उसके ऊपर विचार करने में ध्यान दे रहा हूं कि नहीं दे रहा माइंड योर थॉट्स बोलते हैं अपने विचार कहाँ चल हैं उसका ध्यान रखो इसलिए हर थोड़ी देर में यदि हम वो रखें कि विचार कहाँ चलते उसका ध्यान कर लिया तो वापस आ सकता है जैसे व्हाट्सएप में होता है ना हर हर पाँच मिनट में तो रिफ्रेश करता है सभी जो नए मैसेज आए हैं आ जाए जैसे हमारी माला में हर दो मिनट तीन मिनट में रिफ्रेश करें कि कहाँ से था दिमाग कहाँ चला तो गया तो न मन का कार्य कैसे आता है? तो मन को बिना कोई कार्य मन का कोई कार्य नहीं है लेकिन वो कार्य करता है इसलिए तो समझ जाए तो, तो उसको मन को लगाना है सुनो। सुनने में लगाना है सुनने में लगाना है कान सुनते वो जो मैंने ऑटो पायलट बताया वो हो जाएगा तो मन का वो बात सुनने में लग गया लेकिन उससे विचार नहीं रुकने वाला अभी हम जो बात कर रहे हैं वो थिंकिंग फीलिंग वीलिंग की बात कर रहे हैं विचार अनुभव और इच्छा इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो विचारों की जो बात है वो तो उसको आप कितना भी समझाओगे कि तेरे उसकी अभी क्या है अभी कुछ काम नहीं है बोलना है और सुनना है तेरा क्या इसमें काम है वो मानने वाला है वो तो जाएगा बोले तो हाँ ठीक है मेरा काम उधर नहीं मैं तो उधर चला <laughs> लेकिन हमको भी साथ में लेके जाता है इसलिए वो समस्या है उसकी इसलिए उसको बार बार बार बार दूसरे विचारों से निग्रह करके वापस लाना पड़ता है तो इस विषय में यही कहा जाता है कि आप उसको वापस लाओ बार बार तो वापस लाने की पद्धति में हम कुछ सिस्टम ऐसी सेट करें कि रिफ्रेश करो माइंड को रिफ्रेश करो मतलब कहाँ था कहाँ था ऐसा प्रश्न करना है ना? तो उसकी आदत लग जाए तो क्या है वो जो होता क्या एक बार वो गया कहीं और फिर वो पूरा आकाश में घूम के आता है एक दो घंटे में उसकी जगह अभी बार बार वापस लेके आ रहे हैं तो उतना घूम नहीं पाएगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो इम्प्रूवमेंट है आएगा इसमें एक चीज और भी करते हैं कुछ लोग जो साथ में जब करते हैं कभी एक दो लोग या तीन लोग या ऐसे तो दूसरे को बोल के रखे हैं हर पांच मिनट में तुम मुझको ऐसा इंडिकेशन देना कि जिससे मैं क्योंकि खुद तो भूल जाते पंद्रह मंत्र हुए कि पंद्रह सौ मंत्र हुए माइ मन एक बार ऐसे ऐसे घूमने गया तो हो सकता है कि हम अपने आप को वापस लाना भूल जाए तो तो दूसरा जो है वो यदि हमको कुछ ऐसा करके वापस ला देते कुछ ना कुछ करके मन को वापस लाने की कुछ पद्धति लगाए जीवन में कि इससे क्या है कि हमको आदत लगेगी तो हम मन को बहुत दूर नहीं भागने देंगे थोड़ा भागा वापस लेके थोड़ा भागा वापस लेके ऐसा ऐसा करके अभी इसकी जो परमानेंट सॉल्यूशन है मन को नहीं भागने का दूसरी जगह पर वो परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसका जो चीरकालिक समाधान है वो हरी नाम में रुचि उत्पन्न होता है क्योंकि उसकी रुचि कहीं और है इसलिए वो कहीं और जा रहा है तो वो रुचि उत्पन्न होगी जब तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो रही है अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि ये है ना तो जैसे जैसे रुचि उत्पन्न होगी वैसे वैसे उसका दूसरी साइड का विचलन कम होगा तो ये क्वालिटी है ये माला में क्वालिटी है हम कल की बात किए थे ना ये माला में क्वालिटी है कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है को उसकी रुचि आ रही है कि नहीं हरिनाम धीरे धीरे धीरे धीरे हरिनाम में रुचि आ रही है जब वो रुचि आती है तो अपने आप उसके ऊपर लगता है इसलिए कोई सोचे कि मैं भाव के स्तर पे हूँ पहले हरिनाम में तो रुचि आई कि नहीं आई वो रुचि नहीं आई तो भाव आसक्ति की क्या बात है आसक्ति पे तो हरिनाम के बिना रह ही नहीं सकता है वो जो है तुंडे चांडा वो जो सब ऐसी चीज होने लगती है ये है एक नहीं ज्यादा होने चाहिए कान ज्यादा होने चाहिए है है है ये स्थिति हो जाती अभी सोला माला भी बहुत लगती तो उसको ये सब भी कर सकते हैं सोच सकते हैं मन बहुत चतुर है मैं तो ऐसा नहीं करूंगा हरे और कृष्ण और सब संस्कृत देवनागरी शब्द है तो उसके वो सब विभक्ति दिखने लगते हैं मन क्या करता है ऐसा करके किसी का मन बहुत टकराता है ना पूरा शास्त्रीय चर्चा में चला देगा मतलब जो सरल लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है इस तरह नहीं जैसे पूर्व है ये जो अभी भी भगवान नाम मैं टेंशन लेकर एक करता है अनुराग जो फिलोस है अभी इन सब में प्रार्थना जो तो हमने पहले बताया था सब स्टेज में प्रार्थना महत्वपूर्ण है तो जब अनुराग उत्पन्न नहीं है रुचि तो वापस लेके आएंगे तब जाकर कि हमको रियलाइज होगा हमको साक्षात्कार होगा क्या बोलेंगे रियलाइज साक्षात्कार लेकिन अनुभूति भी नहीं मतलब तो ठीक है हमको साक्षात्कार होगा कि हाँ मेरी नाम में रुचि नहीं है इसीलिए तो भाग रहा है पता चले या पता चले या मन को पता चलेगा कि ये इसकी रुचि नहीं है इसलिए भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है तो फिर उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना तो उसके लिए फिर प्रार्थना होगी कि ऐसा मन है क्या करे अभी आप ही लगाओ इसको आप तो ऋषिकेश हो भगवान तो मेरी इंद्रियों को मेरे मन को आपकी सेवा में लगाओ कुछ भी करके हरी नाम में लगाओ ऐसा करके प्रार्थना करेंगे हम कुछ प्रार्थना का असर थोड़ी देर चलेगा फिर मन वापस लेके जाएगा वापस लेके आएंगे फिर वापस प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना का बहुत महत्व है हर एक अंग में केवल श्रवण में ही नहीं जैसे हम पहले भी चर्चा किए थे हर एक अंग में प्रार्थना का बहुत महत्व है क्योंकि हम अपने बलबूते पे भक्ति नहीं कर सकते और हम हमें करनी भक्ति अपने बलबूते पे और हम कर नहीं सकते अपने बलबूते में करनी क्यों अपने बल पे हैं क्योंकि हमारे पास जो शरीर है साधना भक्ति करनी है तो वो करनी तो हमको ही हमको कोई बोलेगा कि आप करो लेकिन उसको एग्जीक्यूट हमको करना है लेकिन अपने बलबूते में भक्ति हो नहीं सकती इसलिए हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं उसके लिए असमर्थ पाते हैं फिर हम प्रार्थना करते हैं यदि असामर्थ्य है की बुद्धि नहीं आती है तो हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए हमको लगता है कर लेंगे होता है नहीं जब होता नहीं है तब तो प्रार्थना असामर्थ्य की भावना इम्पोर्टेंट है, है। तो इसलिए हम हरिनाम में वापस बार बार लेके नहीं आएंगे मन हमको तो तो लगता है ठीक है इसमें क्या हम तो अच्छे से कर ही रहे हैं हरिनाम आप रिकॉर्डिंग करके देख लो एक एक शब्द स्पष्ट निकल रहा है लेकिन वो तो ऑटो पायलोट में चल रहा है विचार तो कहीं घूम रहे है उसके लिए प्रयास क्या किया जब उसके लिए प्रयास करेंगे तब वो के पाएंगे उसमें भी प्रार्थना करेंगे इस तरह से प्रार्थना का हर एक स्टेप में महत्व रहेगा फिर इसमें एक और वस्तु है वो है कि हरी नाम की महिमा को बार बार रिफ्रेश कर नाम की जो महिमा है वो अलग अलग शास्त्रों में दी है चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है हरिदास ठाकुर द्वारा उसकी महिमा को रिफ्रेश करना हमेशा टाइम टू टाइम उसको पढ़ते रहना तो उससे हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो सकती है हरिमाम में मन लगना केवल वो दो घंटे की बात नहीं होती है इसलिए अन्य दिन में हम क्या करते हैं उसके ऊपर भी बहुत निर्भर है कि हम हरिनाम में कितना ध्यान देंगे ये भी वस्तु है यदि हमारा जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए समर्पित है तो हम ज्यादा अच्छी तरह से हरिनाम कर पाएंगे तो भगवान हमको कृपा देंगे जिससे धीरे धीरे नाम में रुचि आएगी हम यदि ज्यादा ध्यान से और अच्छे से, से करने सेवा करने में लगे हैं ज्यादा सेवा करने में लगे हैं, अपने आपको पूरा न्योछा वर्क किया है तो उतनी कृपा मिलती है भगवान की तरफ से रसिपो के और वो कृपा के कारण हमारी नाम कई बार अच्छे से कर पाते हैं, वो सुधरता है नाम में ध्यान भी सुधरता है क्योंकि नाम में ध्यान लगना वो तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही आ सकता है यदि सही चेतना में सेवा की भावना में सही एटीट्यूड में करते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस है गुरुदास प्रु को पूछिए वृंदामचंदु को पूछिए से काफी एक्सपीरियंस रहते हैं यहाँ मैंने पूछा नहीं किसी को इसके पूछना पड़ेगा तो ये एक दूसरी बात है कि हरिनाम में जो रुचि है या हरिनाम में जो इंटरेस्ट है वो तो भगवान की कृपा से आता है भगवान कभी कभी रेसिप प्रोकेट कर देते हैं हमारी अच्छा लेकिन हमेशा नहीं टिकता जब तक कि हम स्तर पर नहीं आएंगे रुचि के तब तक नहीं टिकल ऐसे दे देते हैं खासकर जब हम बहुत अपने आप को अप्लाई करते हैं तो दे देते हैं ऐसा सैंपल कई बार हमको कीर्तन में भी बहुत रुचि आ जाती है अचानक ऐसा लगता है कि सब उछल उछल उछर के सिर छत को टकरा दें इस प्रकार का अनुभव रहता है लेकिन दूसरे ही दिन कीर्तन करते थे अनुभव नहीं होता है तो ये एक विशेष भगवान कभी कभी स्वाद देते हैं क्योंकि हम लगा रहे हैं अपने आप को तो कभी बोनस दे देते हैं भगवान इसलिए ये भी समझ के चलना है कि नाम में जो रुचि है वो अपने बलबूते से हम नहीं ला पाएंगे तो प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान जब उसको रेसी प्रोक करेंगे तब नाम में रुचिया है तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज है वो तो महाभागवत है तो नाम करते हैं चौबीसों घंटे सोते भी नहीं है ऐसा नाम है उनका इतनी रुचि नाम में कुछ दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती तो खाना भी नहीं बहुत ही कम तो वो भी कभी कभी रोते हैं कि आज हरिनाम स्फुरित नहीं हो रहा है महाराज बताते इसको कभी कभी गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज विलाप करते हैं कि आज हरि नाम स्पुरित नहीं हो रहा क्योंकि वो भगवान के ऊपर आधारित है कब स्पुर होगा कब नहीं होगा तो इसलिए साधन हम करें लेकिन ये समझे कि साधन करने से भगवान बाध्य नहीं हमको साध्य देने के लिए साध्य मतलब प्रेम भाग कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है हम करोड़ों जन्मों तक साधन करते रह सकते हैं लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है वो बाध्य नहीं है कि आपने इतनी करोड़ माला कर ली तब आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा कई बार हम ये सुनते हैं कर्मी लोगों से वो लोग ऐसा कहते कि देखो ये मंत्र का इतना करोड़ जाप हो गया तो इतने करोड़ जाप होने पे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर आपको ये फल मिलता है <laughs> तो ऐसा होता भी है कई मंत्रों में ऐसा होता है वो अलग अलग मंत्र अलग अलग चीजों के लिए होता है कृष्ण प्रेम इस प्रकार से नहीं क्योंकि कृष्ण प्रेम जो देने वाले हैं वो किसी भी चीज से बाध्य नहीं और स्वतंत्र है इसलिए तो ये भी हमको तो समझ करके चलना है कि साधना अच्छी तरह से करना हमारा कर्तव्य है उसका फल देना भगवान क्या इसलिए प्रार्थना करते ये भी समझ के चलना आवश्यक है कि भगवान की से प्राप्त होती है। किसी में जैसे जो नाम कर रहे उसका प्रयोजन भी भगवान की सेवा भगवान भगवान आता है और का परिवार। यदि यदि रुचि नहीं वो ये तो नहीं है। भी में रुचि इस तरह से ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है जब हरीनाम में वास्तविक रुचि उत्पन्न होगी तब मन इधर उधर नहीं भागेगा तब क्या होगा इधर उधर होगा और कोई हरी नाम लेगा तो उस तरफ मन चला जाएगा ये उसका परिणाम है नाम होगा तो मन अपने आप उस तरफ जी देगा आपको उसको निकाल करके बाहर लगाना पड़ेगा जब आप काम कर रहे हो तो ये उसका परमानेंट सॉल्यूशन है विचार में किस प्रकार है तब तक हमको यथो यथो निश्चल मनश्चंजलम स्थिर तथो तथो नियम में ये सब करना पड़ेगा उसको एक नियमों में बांध करके अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके भगवान के नाम सुनने में प्रार्थना करने में मन को लगाना पड़ेगा ये पद्धति है हरिनाम और हरिनाम कीर्तन में भी अपने आप को यदि अच्छे से लगाएंगे नाचने में गाने में तो उससे भी बहुत लाभ होता है बहुत भी कीर्तयति की संकीर्तन बहुत लोग मिलकर के जब कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं तो उसमें नृत्य बोलना ये सब यदि हम मन लगा के करते हैं जी जान लगा के करते हैं तो उससे भी काफी लाभ होता है जब में भी लाभ होता है और ऐसे भी लाभ होता है आध्यात्मिक लाभ भी क्योंकि तो नाम ही कर रहे हैं तो उस मौके को भी पूरा ले लेना ले चाहिए अच्छे से पसीना निकलने दो अच्छा है पसीना निकलना नित्य करके तो उच्च स्वर में भगवान के लिए गाओ तो ये भी आवश्यक है, है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जब कीर्तन होता है और कोई यदि नहीं नाचता है तो उसको ये ये ये ये ये ऐसा कुछ है ऐसा आपता करता है ये करता है ऐसे को हर नर्क में गिरता वैसा करता है इसलिए कीर्तन होते हैं वहां पे नाचना ही चाहिए और कीर्तन हो रहा है और उठ करके उसका अभिवादन करने नहीं आए तो ये ये ये ये ये नर्क मिलता है ऐसा सब राहण विचारी बताते हैं इसलिए साउथ इंडिया में देखेंगे वो लोग कीर्तन मिलना नाचते नहीं है थोड़ा बहुत है कीर्तन जब भी जाएगा तो सब लोग खड़े हो जाते हैं आगे आगे करके देखते हैं क्योंकि वो उनको पता है यदि ये नहीं करेंगे तो बुरा होगा कहाँ पे था भक्त लोग वहां पे मंदिर बनाने वाले थे कि कुछ था साउथ इंडिया में ही कहीं था आँ... तो वहाँ के आजू वाले बोल रहे थे कुछ कुछ लोग का घर इसके सामने पड़ रहा था ऐसा कुछ था भूल गया पूरा किस्सा था माधव संप्रदाय में कुछ उड़ी का तो नहीं था कहीं और का था उसमें यही चीज थी कि कुछ लोग को अभी आजकल के आलसी लोग हो गए हैं उनको कीर्तन से डर लगता है कीर्तन होगा बाहर निकलना पड़ेगा तो इसलिए वो लोग अपने घर उस प्रकार से बनते हैं कि वहाँ बनाते उस जगह से कीर्तन नहीं निकलने वाला की उनको पता है ऐसा ठीक <laughs> <laughs> है तो ये जब तो समाप्त हुआ चक्र उपाध की जाए जोलीन भक्तिविकास स्वामी महाराज गुरु महाराज